आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और आप अच्छी तरह से जानते हैं की विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम विशेष एक फंकार से बात करते हैं तो आज हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हेमा बिंदु जी हैं जो नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी में चेयर पर्सन है और एज ए प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है तो आप सभी की तरफ से हेमा बिंदु जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार नमस्कार हेमा बिंदु जी हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप अपने बारे में बताइए क्योंकि मैं अभी आपसे पहली बार मुलाकात कर रहा हूँ मेरे नाम तो आप सब जान चुके हैं जी जी हेमा बिंदु मैं बिलोंग करती हूँ आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश हमारे जिला भद्राचलम जिला से बिलोंग करती हूँ वहाँ आप सब जानते होंगे श्री राम का मंदिर है बहुत फेमस है जगह जगह से विभिन्न प्रकार के लोग आते हैं वहाँ और हम दो बहनें हैं एक बहन मेरी यूएसए में डॉक्टर है कार्डियोलॉजिस्ट है और हम यहाँ टीचरशिप कर रहे हैं 25 फाइव ईयर से अभी 25 बरस हुए मैं इंडिया के वेरियस हाँ अलग अलग जगह पे मैं टीचर कर रही हूँ मेरे भाग्य की बात है कि नॉर्थ ओरिसा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप मिला मुझे ओपन इंटरव्यू में और मेरा इंटरव्यू के समय भी एक मुद्दा था उनको इंटरव्यू के और मेरे बीच की बात जो है पूछे हैं कि वाई डू यू वॉन्ट टू कम मतलब आप क्यों चाहती हैं कि आप दिल्ली में थी हैं दिल्ली छोड़ के यहाँ छोटी सी जगह है एक ट्राइबल रीजन है क्यों आना चाहती हैं तो मेरा एक ही मकसद था कि मैं कुछ यहाँ की ट्राइबल लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ कर सके या मेरी तरफ़ से बच्चे और औरतें हैं जिनके लिए मैं कुछ कर सकूं तो ये एक मकसद था उसी मकसद से मैं आके यहाँ जॉइन करी बारीपदा में नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। बारीपदा एक कंजंक्शन ऑफ मतलब ये मयूरभंज और किनझा डिस्ट्रिक्ट की आ, सेंटर, सेंटर में है हाँ अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आपने बताया कि आपके अंदर जो जो भी आपके अंदर प्रोफेशन के रूप में आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है पढ़ाने का या टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी जानकारी आपके पास है वो आप शेयर करने के लिए यहाँ नॉर्थ ओरिसा में ट्राइबल बेल्ट में आप गए हाँ। जी तो इसके साथ ही मैं पूछना चाहूँगा कि एजुकेशन से रिलेटेड सोशल वर्क आपने जो पच्चीस साल का आपका एक्सपीरियंस है उसमें आप सोशल वर्क के रूप में एज ए प्रोफेशन काम करना अलग लेकिन सर्विस जो देना लोगों के लिए उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपने की हैं हाँ हमने एक प्रोजेक्ट लाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जो दो एक करोड़ की प्रोजेक्ट है एक करोड़ पच्चीस लाख की प्रोजेक्ट है जिसमें एससी और एसटी बच्चों को फ्री कंप्यूटर टूल्स कंप्यूटर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कराते आए हैं अभी तीन बरस हुआ कम्प्लीट uh, हुआ जस्ट कम्प्लीट हुआ और आगे भी हम चाहते हैं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्मेंट ने दिया हमको विभिन्न प्रकार के सेंटर में बहुत मयूरभंज और केवंझा डिस्ट्रिक्ट्स में उसमें हम चाहते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विमेन ग्रुप्स स्कूल चिल्ड्रन इन लोगों के लिए कोर्स वहाँ पे कुछ नॉमिनल फीस तो लेना पड़ेगा नहीं तो टीचर्स की सैलरी नहीं बन पाएगी तो इस प्रकार की योजना हम कर रहे हैं प्लस हम एन के थ्रू क्योंकि मैं एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में हूँ ये कर पा रही हूँ और एनएसएस के थ्रू गवर्न यूनिवर्सिटी के एनएसएस प्रोग्राम में हम ऐसे कुछ कर रहे हैं कि स्टेज प्लेस लाइक औरत की सिक्योरिटी और बच्चों की सिक्योरिटी आजकल के दौर में जो जो हो रहा है सोसाइटी में जी जी। उसके प्रति थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम्स रैलीस एंटी विच क्राफ्ट प्रोग्राम्स सुपरस्टिशंस को कैसे उससे दूर कैसे करें लोगों को हाइजीन के बारे में मेडिकल ब्लड डोनेशन कैंप्स ये सब विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम्स कर रहे हैं हम विलेज विज प्रोग्राम भी शुरू किए हैं हाल में आ, विलेज एडोपन प्रोग्राम में क्या क्या करते, है? ये ही करते हैं ये यही सब करते हैं हाइजीन के बारे है। में लिटरेसी प्रोग्राम्स हैं हाइजी एंटी विच सुपरस्टिशंस वाले ये सारे उसी के अंतर्गत आप करते हाँ। हैं। तो विलेज, विलेज में कितने लोगों को या कितने विलेज या एक ही विलेज को लेते हैं कैसा नहीं आस पास एटलीस्ट पांच विलेजेस हैं जो कि यूनिवर्सिटी के आसपास है उनमें कर रहे हैं प्रोग्राम अच्छा, शुरू किए हैं अभी, किया अच्छा। अभी <laughs> आगे ठीक ठीक बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बातें करके और मुझे लगता है कि एजुकेशन फील्ड से जुड़ने के बावजूद भी जो सोशल वर्क है आपने काफ़ी अच्छा जो बताया है वो आप शुरू कर रहे हैं और तीन साल तीन साल पहले आपने जो कंप्यूटर एजुकेशन है बच्चों को वगैरह देना वो आप कर चुके हैं तो उसमें जो एजुकेशन बच्चों को आप देते थे, थे कंप्यूटर नॉलेज क्या क्या चीज़ें सिखाते थे, थे? बेसिक आपको वर्ड ऑफिस पैकेज है ना विंडोज का ऑफिस है एम एमएस ऑफिस पैकेज वर्ड पे आप लेटर्स लिख सकेंगे अप्लीकेशन लिख पाएंगे इनविटेशन लेटर्स बना पाएंगे फिर पावर पॉइंट एक्सेल में वेरियस फंक्शंस आप कैलकुलेशंस कर पाएंगे फिर पावर पॉइंट इंटरनेट यूज़ करना मेल करना मेल जनरेट करना क्रिएट करना अकाउंट अच्छा ये तीन साल के बाद फिर उसका क्या रिजल्ट क्या देखा आपने उसे? हाँ फीडबैक तो लिए थे परफॉर्मेंस वैल्युएशन जब किए थे पता चला कि आ, कितने बच्चे मतलब हम लोग प्लस टू के लेवल से ले रहे हैं तो अभी और हाँ मोस्टली तो एटी परसेंट तो अभी पढ़ रहे हैं कंटिन्यू कर रहे हैं अपने एजुकेशन बट वो लोग अपने आप को थोड़ा सक्षम मान रहे हैं उस मैंने कंप्यूटर नॉलेज प्रति प्लस बच्चे जो है Uh, कुछ अपने आप साइबर कैफ़े ओपन कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स डी टी सेंटर्स खोले हैं डी टी पी बने हैं कुछ लोग और शिक्षा uh, सहायक माने स्कूल कॉलेज में टीचर्स, टीचर्स स्कूल टीचर्स कंप्यूटर टीचर्स इस तरीके के वैल्यूशन मिला है नहीं, नहीं। चलिए काफ़ी अच्छी आपकी जो है आपने जो तीन साल का मेहनत किया उसमें इतने भी लोग अगर आके समाज के लिए कुछ अपना योगदान दे पाए ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज जो और ये आपने चयन कैसे किया था किन बच्चों को आप देना जा, ज़्यादातर जा, गांव के बच्चों को सिखाना है या कोई भी एस सी एस टी प्यली का आपने टारगेट रखा था उनके लिए ये खास प्रोग्राम दो हजार पाँच सौ बीस दो हज़ार इतने लोग मतलब 1260 सौ और 1260 सौ लोगों को हमने को इन लोगों को आपने ट्रेन किया ट्रेन किया, किया। चलिए बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि आप आंध्र प्रदेश से जुड़े हुए हैं और उड़ीसा आप शिफ्ट हो गए अभी और बीच में दिल्ली भी थे आप तो अलग अलग वेरियस प्लेस में जाते हैं तो ये जो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा शायद नज़दीक नज़दीक थोड़ा सा बॉर्डर के नज़दीक में है तो दोनों में क्या डिफ्रेंस आप देख रहे हैं डिफरेंस लैंग्वेज और उसके कुछ वर्ड्स की डिफरेंस है बाकी मुझे लगता है खाने पीने की और रहन सहन कल्चर मुझे तो लगता है बहुत आसपास है। है बहुत हेयरलाइन डिफरेंस है दोनों के बीच <laughs> अच्छा अच्छा <laughs> थोड़ा ट्रेडिशनल एंड कल्चर है आंध्रा के लोग थोड़ा सा नहीं है वो mm -hmm. मानती हूँ मैं mm -hmm. और जो घूमने के हिसाब से जो जगह है हाँ। टूरिस्ट टूरिस्ट के प्लेस प्लेसेस कौन-कौन से वो तो, तो में आपके, में। आपके तो उड़ीसा में उड़ीसा तो पूरा <laughs> मंदिर इट्स अ टेंपल टेंपल सिटी और टेंपल डिस्ट्रिक्ट बाकी आंध्रा में भी है मंदिरों तो है नदी है <laughs> हिल प्लेसेस आपको कौन सा प्लेस अच्छा लगता है जहाँ आपको लगता है कि यहाँ कम से कम दो तीन दिन रुके यहाँ पर ऐसा कोई जगह? हमको तो माउंट आबू <laughs> अच्छी लगी और वहाँ देखे और इस में तो कोई भी बीच का किनारा <laughs> मैंने समुद्र किनारा अच्छा लगता है हमको जे जे। या हिल स्टेशंस में <laughs> जहाँ साइलेंस हो <laughs> चलिए हेमा बिंदु जी से हम लोग बात कर रहे हैं जो चेयर पर्सन है नॉर्थ ओरिसा यूनिवर्सिटी के और प्रोफेसर हैं कंप्यूटर साइंस के बहुत सारी बातें हमने की हैं आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे कि एजुकेशन में टेक्नोलॉजी किस तरह से अभी काम कर रही है और नए टेक्नोलॉजी किस तरह से एजुकेशन फील्ड में काम कर रही है उसके बारे में जानेंगे लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मत वन सुनते रहो मस्कराते रहो मस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं हेमा बिंदु जी से और नॉर्थ ओडिशा यूनिवर्सिटी में विशेष अपनी सेवाएं दे रहे हैं एज चेयर पर्सन और कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हैं प्रोफेसर के रूप में और काफ़ी बातें हमने उनसे की अभी मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे हम लोग एजुकेशन फील्ड में जो नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं या नया चीज़ कुछ हो रहा है उसके बारे में बताएँ आप सब जानते हैं कि इंटरनेट हमारे जीवनों में मोबाइल के मोबाइल से लेकर कंप्यूटर तक लैपटॉप पामटॉप <laughs> टॉप सब तो पूरा हमारे इन्वेड किया हुआ है जी जी जी। हमारे लाइफ्स को और उसके थ्रू ही अभी एजुकेशन मतलब कुछ भी नहीं जान रहे बच्चों से पूछिए कि इसका अर्थ क्या है तो तुरंत अपना मोबाइल उठाएंगे फिर <laughs> अपना डिक्शनरी खोल के ऑनलाइन डिक्शनरी रहेगा उसमें खोल के बता देंगे तो ऐसे हो रहा है और मुझे लगता है बहुत बहुत जल्दी ही और टीचरों की आवश्यकता कम होते आ रही है पूरा टेक्नोलॉजी ओनली इंटरनेट साइबर वर्ल्ड से ही बच्चे सीखना चाहेंगे अपने टाइम से अपने कन्वीनियंस से क्योंकि ना अभी बोलेंगे हम 10 बजे से 5 बजे तक क्लास है वो हम बच्चों को ऐसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे अब बहुत फ्रीडम बच्चे अब फ्री सोचते हैं तो अपने टाइम के हिसाब से वो अपना पढ़ने चाहेंगे तो ई लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ ऑडियो वीडियो लेक्चर लेक्चर्स मैं ऑफलाइन मैं रात को बैठ के पावर पॉइंट प्रजेंटेशन बनाया खुद का वीडियो खींच लिया और हमने अपलोड कर लिया अपने पोर्टल पे बच्चे आएंगे कल सुबह खोलेंगे क्या अपने मर्जी से कभी खोलेंगे पावर पॉइंट मेरे ही पावर पॉइंट है लेकिन आमने सामने इल्युएशन तो भी ऑनलाइन भी होगा।, <laughs> तो होगा सब कुछ ऐसे मतलब आदमी से हट के आदमी अब फ्री हो जाएगा भक्ति मार्ग में चलने <laughs> <laughs> <laughs> बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं और मुझे लगता है की आ, समय के अंतराल में जो टेक्नोलॉजी आई है और हमारे हाथ में जैसे टैबलेट मोबाइल एंड्राइड फ़ोन्स आए हैं इसके माध्यम से काफ़ी चीज़ें जो है बदल रही है और बदलने वाली भी है और जैसे हेमा बिंदु जी बता रहे थे कि बच्चे जो है अब आ, साइबर रोम के माध्यम से जो है लेक्चर्स वो खुद अपने टाइम पर सुनेंगे देखेंगे और ऑनलाइन एग्जामेशन होगा लेकिन इन चीज़ों को देखने के बाद क्या ये टेक्नोलॉजी कहीं हमें गुमरा या फिर जो एक गुरु शिष्य की जो परंपरा है उससे दूर तो नहीं हटा रहेगा वो तो करेगी ही और इसके नेगेटिव इफेक्ट्स भी होंगे साइकोलॉजिकल सेटिसफैक्शन जो टीचर और गुरु और शिष्य आमने सामने जो बात करते हैं जो डिस्कस कर पाते हैं उसमें जो सेटिस्फेक्शन है वो कम हो जाएगी और पूरा मैकेनिकल हो जाएंगे और कोई इमोशंस और अटैचमेंट तो अटैचमेंट मेरे लिए मतलब मेरे हिसाब से अच्छी है अटैचमेंट होनी चाहिए टू hmm. hmm. लेकिन तो अभी अभी मैं कोर्स करके आ रही हूँ ब्रह्म का तो मैं वहां सीख के आई हूँ कि डिटैच रहो hmm. लेकिन मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अटैचमेंट जरूरी है नो साइकोलॉजिकल वेल बीइंग है hmm, hmm, hmm. तो वो जो होने का चांसेस है इसमें। सो so, हम अपने कोर्सेस में वैल्यू एडुकेशन स्परिचुअलिटी स्ट्रेस मैनेजमेंट वैल्यूज जो इनकलकेट करने की कोर्सेस है वो कंपलसरी कर दे फिर चाहे वो नेट से पढ़े मोबाइल से पढ़े, हमारे अपने कोर्सेस उस तरीके की होनी चाहिए थोड़ा विजुअल ऑडियो वीडियो लेक्चर्स तो है ही उसमें अपने जिस तरीके की हम चाहते हैं कि बच्चे एडुकेट हो वैल्यू बेस्ड सिस्टम एक डेवलप हो उस तरीके की वीडियोस डालें और कंपलसरी करें वो पास हो तभी आपको डिग्री मिलेगा चलिए बहुत ही अच्छी बातें हैं और जैसे कि आपने कहा कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ जब एजुकेशन को जोड़ा जाता है तो कुछ नेगेटिव भी है कुछ पॉजिटिव भी है और पॉजिटिव आस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ें आप देख रहे हैं ये है कि टीचर की कमियाँ हम महसूस करते हैं अभी इंडिया में इतने सारे अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बावजूद टीचर की कमियाँ हैं जो कि हम भर सकते हैं टेक्नोलॉजी के द्वारा मतलब कोई एक्सपर्ट बैठे हैं जर्मनी में और मैं इंडियन इंडिया में मैं उनको बुला नहीं सकती हूँ मेरे फाइनानसेस काफी नहीं है नहीं। तो वहां से वो अपना बोले मैं यहाँ बैठ के अपने एंड्राइड मोबाइल में सुन लू इस तरीके की मतलब दूरी कम हो जाएगी टेक्नोलॉजी से और रिसोर्सिस जैसे हर आदमी हर स्कूल हर कॉलेज अपना एक रिसोर्स लैब माने कंप्यूटर लैब वगैरह रेडी करने की जरूरत नहीं है नहीं। अभी सब कुछ क्लाउड में है तो आदमी अपना पे करे कुछ फीस दे और अपना रिसोर्स वो सर्वर स्पेस हो इंटरनेट हो कोई सॉफ्टवेयर हो हार्डवेयर हो कुछ भी अपना यूज कर, कर सकता है सकता। तो इस तरीके से यूनिवर्सल हो जाएगा आपके पास जो है वो मेरे पास भी है डिजिटल डिवाइड कम हो जाएगी एक तो अच्छी बात है कि क्लाउड से प्रोग्रामिंग होगा और सब चीज़ें जो है आपको नज़दीक में मिल जाएगी और जब चाहे आप उसको यूज़ कर सकते हैं ये बहुत ही प्लस पॉइंट है लेकिन साथ साथ में जो आपने कहा कि इमोशनल टच नहीं होगा और जो गुरु शिष्य की जो परम्परा है जो कुछ आमने सामने सीखने वाली बात होती है जो कुछ गिव एंड टेक वाली जो बातें होती थी पर्सनली वो चीज़ें शायद मिस हो जाएगी और वो चीज़ों का मिसिंग होने से भी फिर कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी हम लोग सोचते हैं कि कंप्लीट बने हम लोग सोचते हैं कि कुछ करके हम लोग पूरी तरह से भारत को जैसे कि कहते हैं महाशक्ति बनाने के चक्कर में हम लोग सब हैं यहाँ सभी देश चाहते हैं कि वो महाशक्ति बने लेकिन फिर ये अगर डिवाइसेस के साथ हम लोग जुड़ जाते हैं तो शायद वो महाशक्ति वाली जो बात है वो शायद फिर वापस नहीं होगी <laughs> जैसे कि आजकल कहते हैं कि किसान फर्टिलाइजर्स ऑर्गेन ये सारी चीज़ें यूज़ करता गया था अब फिर से वापस उसको रिवर्स जाना पड़ रहा है कि फिर से ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है तो वो सारी चीज़ें शायद ऐसा ना हो तो इन सारी चीज़ों अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह जो भी आपने बात की है अब बच्चों के लिए या हायर सेकेंडरी या सीनियर सभी के लिए हो सकता है ये काम इवन स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या में जगह माने टीचर, एक साथ बैठ के फिर कंटेंट डेवलपमेंट एक न्यू बिजनेस एक काम शुरू करना पड़ेगा huge तरीके से और कंटेंट डेवलप करें उसको मॉनिटर और सेंसर करने के लिए फिर एक कमिटी बैठे फिर अपलोड हो अच्छा तो उसमें काम हाँ, करना हाँ। एक मॉनिटरिंग टीम होना चाहिए। मॉनिटरिंग टीम होनी चाहिए तब ये चीज़ें हाँ, सफल हो हाँ. सकती हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से टेक्नोलॉजी अब आने वाले समय में क्या क्या बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में होने वाला है और आपने उसके साथ में बताया कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है लेकिन साथ साथ में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी इसमें जोड़ देना चाहिए ताकि बच्चों का जीवन जो है आगे चल के चारित्रवान बन सके गुणवान बन सके इसी के साथ मैं कहूँगा कि आप सबसे ज्यादा खुश कब किस वजह से हुई थी? सबसे ज्यादा खुश तो मैं हर दिन जो सुबह उठ के <laughs> अपने आप को जिंदा पाती हूँ वही मेरे लिए बहुत खुशी की बात है वो, जैसे कि किसी इवेंट के साथ में कुछ आपके जो सपने हैं वो पूरा होता है उस समय मेरे तो वैसे खास सपने नहीं हैं, खास जरूरतें भी नहीं है <laughs> बट मेडिटेशन uh, में जब बैठती हूँ कभी कभी ना सब सभी दिन वैसा नहीं जाता है नहीं। कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस होता है कि पूरा कंप्लीट ब्लिस स्टेट में रहती हूँ तो अच्छा लगता है वही चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी काफ़ी चीज़ें जो है नई नई चीज़ें सीखने को मिला होगा या कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में जानने को मिला है और साथ ही साथ जैसे कि हेमा बिंदु जी बता रहे थे कि वो आंध्रा से फिर उड़ीसा में आए काफ़ी चीज़ें जो है वहाँ पर उन्होंने सिमिलैरिटी देखी और दोनों जगह की बातें जो है वो बहुत कम जो है डिफ्रेंस कर पाती थी तो वो चीज़ें उन्होंने बताई और इसके साथ ही मैं कहूँगा हमारे साथ इस शो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और जाते जाते एक छोटा सा मैसेज जरूर कोट करें हमारे सभी लिसनर्स को मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता से दूर न जाएं उसको अपनाएं और खुश हो जाए अपने लाइफ में जी जी, जी। हेमा बिंदु जी बहुत ही अच्छा मैसेज दिया कि मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता को जोड़ने के लिए कहा ये दो चीजें अगर हमारे साथ होती हैं तो हम अपने जीवन में सदा खुश रह सकते हैं ये उन्होंने मैसेज दिया थैंक यू सो मच बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर आपके साथ होंगे तब तक दीजिए हमें इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो सुनते रहो मस्कर रहो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 रोशनी के साथ क्यों धुआं उठा चिराग से ये खाब देखती हूं मैं कि जक पड़ी हूं खाब से अजीब दासता है ये कहा शुरू कहा खत्म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 किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए अजीब दासता है ये कहा शुरू कहां खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी न वो समझ सके न हो